नमस्कार ओम शांति आज बड़ी खुशी की बात है कि रेडियो मधुबन को पुना की एक टीम जो पुना के आसपास राव है वहाँ के एजुकेशन के कुछ अध्यापकगण यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं तो आप सभी को हम आपसे मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आए हमारे साथ सुनील ताकोने जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हम चाहते कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें मेरा नाम सुनील नारायण ताकून मैं रईत शिक्षण संस्था न्यू स्कूल पारगाँव में असिस्टेंट टीचर हूँ जिस स्कूल में मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ा था उस स्कूल में मुझे सोलह साल टीचर की नौकरी करने मिलेगी ये मेरा बहुत अच्छा भाग्य है जी जी जी बहुत खूब सर कि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है और ऐसे बच्चों का भविष्य तैयार करने के लिए आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ सबसे पहले ये बता दूंगा कि मैं मुझे पहले से अच्छा नौकरी करनी पड़ती थी क्योंकि शुरुआत पहले बार में पुलिस में भर्ती हुआ था लेकिन मेरे माँ बाप ने इससे विरोध किया और मैं बहुत खुशी की जी बात है कि वो जो पेशा है वो बहुत अच्छा है इसीलिए मैं टीचर बना बनाना जी जी जी जी तो देखो कितनी अच्छी बात है क्योंकि देखते हैं कि पुलिस भले हमारे रक्षा करता है लेकिन आज के कई जगह देखते हैं कि पुलिस का नाम भी कहीं कहीं थोड़ा बदनाम हो रहा है इसलिए माँ बाप को पसंद नहीं था इसने कहा कि वो तो रक्षा करेगा लेकिन आप कई लोगों का जीवन निर्माण कर सकते ये टीचर के जॉब से तो उन्होंने वही च्वाइस किया और वही अभी कर रहे हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में आए हैं तो यहाँ पर आकर आपको कैसे लग रहा है बहुत आनंद लगा त्याग सेवा जी इस इस बात की बहुत खुशी होगी हु. महाराष्ट्र में जो बहुत लोग आए थे उनसे बोलने की बहुत खुशी होगी उनका जो शेड्यूल है वो भी बहुत अच्छा है ध्यान धारणा बहुत अच्छे योग प्राणायाम है जी जी जी जी सर हम जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से आप कब से जुड़े हैं और आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की कौन सी बात अच्छी लगी मेरा अच्छा लगा योग प्राणायाम जी जी जी बहुत अच्छा लगा जी और उसकी जो सफाई है जी वो बहुत अच्छे खाना पीना की जो सुविधा है वो बहुत अच्छा एक इससे आने के बाद बिल्कुल ख्याल में कोई अलग विचार नहीं रहे जी जी जी जी जी, जी। तो यहाँ पर ब्रह्माकु मरीज मुख्यालय में जो देखा जाता है कि सफ़ाई बहुत अच्छी रखती है और एक ही समय में लगभग एक घंटे में 25,000 और दो घंटे में 50,000 लोगों का भोजन बनता है और पूरे सिस्टमेटिक से बनता है इसलिए इनका प्रभाव इनके मन पर पड़ा कि कितना अच्छा यहाँ पर सुविधा दी गई है तो सर हम चाहेंगे कि जाते जाते रेडियो मधुबन के जो श्रोता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ये देना चाहता हूँ कि इससे आने से छः महीने तक ये ऊर्जा टिकेगी अरे वाह कि फिर <laughs> फिर वापस छ महीने के बाद आएंगे तो चलिए दोस्तों ये थे हमारे साथ सुनील ताको जी जो कि राव से है और उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद हमें एक ऊर्जा प्राप्त हुई और ये ऊर्जा हमारे पास कम से कम छः महीने तक रहेगी तो आपको भी लगता होगा कि हमें भी ऊर्जा प्राप्त करना है तो यहाँ पर आप भी जरूर जरूर आ सकते तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो परम पिता शिव परमात्मा परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती शिव ज्योति में है सारी शक्ति चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं वही राहू के ग्रुप में दूसरे मेहमान शिवाजी भाडड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें ओम शांति मैं शिवाजी भाडड़े पुणे जिला में पारगाँव नाम अभी भी मैं साथी बोली उनके ही गाँव में मैं रहता हूँ क्वालिफिकेशन जो है वो बी एस बीएड इसलिए किया कि ये टीचर बनने की बचपन से ही मुझे लगान थी जो बोलते थी पहला पसंदी का जो था वही मिल गया और बच्चों के साथ रहना उन, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न करना यही मेरा प्रयास रहा पूरे ग्रेजुएशन के बाद 36 साल तक टीचर पेशा मेरा टीचर अनट्रेन्ड टीचर ट्रेन टीचर फिर डिप्लोमा बनके काउंसलर काउंसलर काउंसिलर यानी करियर गाइडेंस में किया वो साइकोलॉजिकल उससे बात का टीचर खुद में ही बदलाव आया और उसी डायरेक्शन में स्टूडेंट के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया बाद में जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है वो तो प्रमोशन होता जाता है सुपरवाइजर फिर बाद में मुख्याध्यापक प्रधानाध्यापक के का रूप में भी काम किया जो जो सुविधा और बच्चों के साथ काम करते वो पैसा लगता है कि हम कभी बड़े ही नहीं होते हमारे सामने जो बच्चे आते हैं वो चौदह साल पंद्रह साल सोलह साल हमें ऐसा लगता है कि मैं भी अभी सोलह साल का हूँ वैसा ही वातावरण इधर जो है मधुबन में आके फिर तो हमने राजस्थान के टूर में पहले देखा था वो पांडव भवन का ओम शांति भवन जरा इतना ही ओम शांति है लेकिन जब मैंने पहली बार मई में, में इधर आया मधुबन में तो ऐसा लगा कि ये धरती पर स्वर्ग भी आया है शांतता और नए नए शब्द जो उसका मीनिंग मैं ढूंढने का प्रयास कर दिए फरिश्ते क्या होता है परिंदे क्या होता है तो उर्दू के शब्द हैं हिंदी के इधर तो हिंदी चलता ही है लेकिन उसी शब्द का ये किया फिर उसके बाद जो मैं हर सुबह बाबा के गीत लगाता हूँ मुरली के बाद जो जो जो, जो गीत है अच्छे वो सब इधर का जो सिस्टम है इधर इतने आदमी आते हैं तो फिर भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती ये स्वयं शासन सफाई और अध्यात्म के साथ जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है इधर यानी सोलर प्रोजेक्ट हो एग्रीकल्चर में जो जो है वो सब ऐसा कि खुद को ही बोला देते हैं और जो है लेक्चर में सुना कि खुद ही बाबा बन जाओ बाबा तो हम नहीं बन सकते लेकिन बाबा का एक गुण भी ले लिया तो हमारा जीवन पूरा सफल हो जा सकता है इतना मेरान वो है और आज के बाद उसके बाद जब भी दीदी को बोला जब भी कोई कार्यक्रम हो तो हम जरूर आएंगे कितनी बार वो दुकान में, दुगन में आ, आने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है बाद में भी लगेगा धन्यवाद जी जी जी जी तो ये थे हमारे साथ शिवाजी भाडा जी उन्होंने अनुभव में सुनाया कि उनको बचपन से ख्वाहिश थी कि हम बेटीचर बने और टीचर बन गए टीचर के बाद प्रोग्रेस करते करते वो मुख्य मुख्याध्यापक भी बने बहुत सारे कोर्सेज़ भी किया काउंसलर भी बने तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रगति की और वो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से बिजुड़े और उन्होंने यही कहा कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना बड़ा अच्छा लगता है और वो परमात्मा के भी बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे बनकर यहाँ पर भी आनंद ले रहे हैं तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं अगले मेहमान विजय सितोले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति हाँ सर हम चाहेंगे कि आप भी अपना परिचय दें ओम शांति मैं विजय सितौले पुणे जिले में पारगाव में टीचर मुख्य मुख्याध्यापक था राज्य शिक्षण संस्था में मैंने थर्टी फोर जॉब किया टीचर हेडमास्टर सभी पोस्ट पे काम करने के बाद लगा कि मन शांति के लिए आपको स्वयं स्वयं शिस्त और जो जो अच्छे है वो स्वीकार करने का मौका जब मिला तो बहुत अच्छी तरह से मैंने सर्विस मेरी पूरी की रिटायरमेंट के बाद क्या करना क्या करना ऐसा ही सवाल था लेकिन हमारे बहुत से मित्र हम जुड़े गए जैसे कि भाडले सर है सर जी और उसके साथ हमने पहली बार इस शांतिवन में हम आए आज तो हमारा जाने का दिन है लेकिन ऐसा लगता है कि और भी दस दिन पंद्रह दिन यहाँ रहने का मौका मिला तो अच्छा होता लेकिन अगली बार हम जरूर आएंगे जब जब यहाँ शांतिवन में प्रोग्राम होगा कोई प्रोग्राम प्रोग्राम को हम आने का प्रयास करेंगे जो स्वर्ग बोलते हो, स्वर्ग धरती पर ही है और वो शांतिवन में दिखाई देता है तो पूरे भारत से लोग आते हैं स्वयं शिश्ती से रहते हैं बहुत स्वच्छता सफाई और एक दूसरे के लिए जो गठबंधन है वो तो बहुत अच्छा है और खूब अच्छा परिसर खूब छान परिसर हमने देखा और ज़िंदगी का सार्थक हो गया ऐसा आज हमको लगता है बाद में जब जब हमको मौका मिला तो हम आएंगे जैसे कि स्कूल में सेवा की वैसे सेवा इसके आगे हम करेंगे और बार बार यहाँ आने आने का दिल चाहता है जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर ये थे विजय सुदड़े सर इन्होंने बताया कि एजुकेशन फील्ड में वो इतने साल से रहे इतना साल का उन्हें अनुभव था एजुकेशन फील्ड में और उन्होंने कई बच्चों का भविष्य बनाया और आज रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में आए हैं उन्हें भी यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है तो चलिए दोस्तों आप भी जब भी समय मिले यहाँ आने की कोशिश करो ओम शान आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो sa चली थी आंधियां काली पसी मझदार थी नैया तुम्हें जी भर था, बचाने भुरा बचा ले बचा ले उसी दम ते चाना ना बुलाएंगे। ना बुलाएंगे ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं दोस्तों आज हमारे साथ फिर एक मेहमान जुड़े हैं आनंद कुमार जी आ, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले चाहेंगे आप भी अपना परिचय दें नमस्कार ओम शांति मैं आनंद कुमार पुणे से आया हूं और यह हमारा परम भाग्य है कि यहां आकर हमने जो पाया है वो तो हम शब्द में नहीं बता सकते लेकिन हमारा ये परम भाग्य भारतीय जो आध्यात्मिक धारा है इससे सब, सबसे उच्चतम ज्ञान का अनुभूति पाई है और बाबा जी का अवतरण दिन है तो ये हमार परम भाग्य हम यहाँ है ये यह बहुत बड़ी अनुभूति है हमारे यहाँ यहाँ का जो हमने जो देखा है स्वर्ग से ज़्यादा यहाँ पाया है और बहुत शांति मिली सुगुन मिला और परमेश्वर क्या है यह इसका परिचय हुआ जी जी जी जी जी जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने यहाँ अपना अनुभव शेयर किया कि यहाँ आकर आपको किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति थी परमात्मा क्या है यह आकर आपको समझ में आया तो चलिए दोस्तों आप सुन रहे थे पूना के पास जो राव है वहाँ रहने वाले एजुकेशन फील्ड में रहने वाले सभी हमारे मेहमान थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आपको अनुभव सुने मुझे लगता है कि ये अनुभव सुनकर आपको भी प्रेरणा मिली रहेगी आपको भी खुशी होती होगी तो आप भी जब समय मिले ब्रह्मा कुमार इसके मुख्यालय में आप भी आ सकते हैं और आप भी यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ तब तक के लिए धन्यवाद ओम शांति We are the people. भू में लगा